आयतरेय उपनिषद के सम्बन्ध भाष्य की चर्चा हम लोग कर रहे हैं संबंध भाष्य में भगवान भाष्यकार पूर्व पक्षियों के द्वारा आक्षिप्त सन्यास पर चर्चा कर रहे हैं ये बता रहे हैं कि सन्यास आश्रम अप्रामाणिक है ऐसी बात नहीं है जैसे बाकी तीन आश्रम प्रमाण से निश्चित है ऐसे संन्यास आश्रम भी प्रमाण से निश्चित है और वो संन्यास दो प्रकार का है विद्वत संन्यास विविदिशा संन्यास विद्वत संन्यास ज्ञान का फलभूत सन्यास है वह ज्ञान होने पर स्वतः सिद्ध है और ज्ञान का साधनभूत सन्यास है विविधिशा संन्यास वह अनुष्ठेय है उसका अधिकारी अज्ञानी अधित वेद जो आपका मुमुक्षु है वो है विविदिशा संन्यास का अधिकारी इसे न प्रागारहस्थ्य प्रतिपत्ते ऋणी तो अधिकार अनाढ़ोपी ऋणी चेत सर्वस्य सर्वस्व इति अनिष्टम प्रसजेत इस श्रुति वाक्य से बताया गया यानी इस भाष्य से बताया गया श्रुति वाक्य नहीं भाष्य वाक्य है और इस भाष्यवाक्य की व्याख्यान रूप जो टीका थी उसकी चर्चा भी हम लोग कर चुके हैं अब जो दूसरा वाक्य आ रहा है भाष्य में प्रतिपन्न प्रतिपन्नगस्थ्यपी गृह वनी भूत प्रव्रजेत इत्यादि इसकी अवतरण टीका है इसे देखिए 21 नंबर पृष्ठ पर टीका में नीचे से पंक्ति में अवतरण है के बाद में न कव एव संन सिद्धि किंतु विधिबला गृहस्थि इति तो केवल प्राग एवं संन्यास सिद्धि न पूर्व वाक्यों से भगवान भाष्यकार ने यह बताया कि प्राग प्रतिपत्तेर प्रतिपत्ते ऋणीअसंभवात सन्यास सिद्धि ये बताया था तो इसका अर्थ ये नहीं कि गृहस्थ बनने पर मृत्यु पर्यंत उसी आश्रम में रहना है उसे छोड़ना ही नहीं है आश्रमांतर में भी यदि विविधिशा संन्यास का जो प्रयोजक है वह प्रयोजक है मुमुक्षा किसी को ब्रह्मचर्य आश्रम में ही हुई तो ब्रह्मचर्य आश्रम से ही वह सन्यासी बनेगा किसी को ब्रह्मचर्य आश्रम में नहीं हुई है विविधिशा तो वह बन जाएगा गृहस्थ लेकिन गृहस्थ में कुछ वर्षों तक ग्रहस्त आश्रम विहित तो कर्मों का अनुष्ठान करके शुद्ध चित्त हुआ और नित्यानित्य वस्तु विवेकपूर्ण वैराग्य हुआ कर्मफल के प्रति और नित्य फल जो मोक्ष हैं उसको प्राप्त करने की इच्छा हुई तो ऐसा गृहस्थ भी संन्यास का अधिकारी होगा कभी ग्रह साश्रम में नहीं हुई मुमुक्षा तो वानप्रस्थ बन जाएगा और वानप्रस्थ में वानप्रस्थाश्रम विहित तो साधनों के अनुष्ठान से शुद्ध चित्त होकर के वैराग्यपूर्ण पूर्वक मुमुक्षा होगी तो वानप्रस्थ से भी सन्यासी बन सकता है ऐसा बताने वाला जो श्रुति वचन वह बताता है कि प्रतिपन्नगृह गार्थ्य संयास विधि इस अभिप्राय से लिखते हैं कि न केवल गारहस्थ्या संन्यास सिद्धि किंतु विधि विधिबला गृहस्थी तदस्ति के गारहस्थ्य से पहले ब्रह्मचर्य अवस्था में अवस्था में ही मोक्ष का विधान है ऐसी बात नहीं है किंतु विधि के सामर्थ्य से गृहस्थ को भी तद अस्थि यानी सन्यास विधान अस्ति तो सन्यास की प्राप्ति गृहस्थ को भी हो सकती है विविधिशा संस की जब विविदिशा संन्यास का प्रयोजक कर्मफल के प्रति वैराग्य और ज्ञान का फलभूत तो सन्यास आ, मोक्ष के मोक्ष की तीव्र आकांक्षा हो तो इसे बता रहे हैं प्रतिपन्न गारहस्थ्यपी यदि वेतरथा इति आत्मदर्शन उपाय साधन इष्यते गृहस्था पारिवराज्यम पारिव्राज्यते ये, ये प्रतिज्ञा तो प्रतिपन्न गहस्थ्य का गृहस्थ तो गृहस्थ को भी है अभिष्ट वो किस गृहस्थ सन्यासी बनेगा तो कहते हैं आत्मदर्शन उपाय साधनत्वेन तो आत्मदर्शन है अहम ब्रह्मास्मी इत्याकारक आत्मसाक्षात्कार साक्षात्कार या आत्मदर्शन है आत्मज्ञान और आत्मदर्शन के जो उपाय हैं यानी अंतरंग साधन है श्रवण मनन निधिध्यासन ये आत्मदर्शन उपाय शब्द से ग्रहण करने और उन श्रवण मनन निधिध्यासन के साधन के रूप में सन्यास का विधान गृहस्थ को भी है गृहस्थ को भी जब आत्मज्ञान का जो फल है मोक्ष उसकी इच्छा होगी तो गृहस्थ मुख को भी अब मोक्ष का प्रतिबंधक तो ऋणत्रय है नहीं इसलिए ऋणत्रय आपाकरण में उसका अधिकार नहीं अपितु सन्यास में अधिकार होगा और सन्यासी बन कर के आत्मदर्शन के अंतरंग साधन श्रवण मनन निध्यासन में समर्पित होगा लग जाएगा कहा वो कौन सा वचन है जो गृहस्थ को भी आत्मज्ञान के साधन के रूप में आत्मज्ञान के साध उपाय जो श्रवण मनन निदिध्यासन है उनके साधन के रूप में सन्यास का विधान करता है ऐसा वचन तो कहते जाबाल श्रुति है गृहात वनी भूतवा प्रव्रजेत गृहात्ने गृहस्थाश्रमात् वनी भूतवा यानी वान प्रस्थवन करके संन्यासी बने एक क्रम सन्यास है इसका प्रयोजक मुमुक्षा नहीं है मुमुक्षा न होने पर भी कहा जाता है वेदाधिकारी को केवल दो, दो ही आश्रम नहीं अपनाने हैं अपितु चारों आश्रमों को अपनाना है चाहे वैराग्य न हो तो भी ओचार आश्रम ब्रह्मचर्य समाप्य गृह भवे गृह वनी भूत प्रव्रजेत ये जावल श्रुति यह बता रही है ब्रह्मचर्य आश्रम का समापन करके यानी समावर्तन संस्कार हो गया तो माना जाता है ब्रह्मचर्य आश्रम का समापन हो गया वेद अध्ययन करके घर आया और फिर वहां पर अपने कुल के अनुरूप भार्या का वर्ण करके गृहस्थ बन गया गृहस्थ आश्रम विहित कर्म कर रहा है तो फिर मृत्यु पर्यंत गृहस्थ ही बन करके रहे ऐसा नहीं वैराग्य न होने पर भी उसे आयु विशेष हो जाने पर वनी बनना है तो वनी भूतवा का वानप्रस्थ हो करके फिर वानप्रस्थ के लिए जितना अवधि बताया है उतने अवधि तक वानप्रस्थ आश्रम में रह करके बाकी फिर वानप्रस्थ आश्रम की अवधि समाप्त होने पर प्रव्रजित सन्यासी बने तो ये प्रव्रजित सन्यास का विधायक वाक्य है ना? किसके लिए जो गृहस्थ बना था उसी को कहा जा रहा है कि वानप्रस्थ बन करके फिर सन्यासी बने वैराग्य न होने पर भी इसे क्रम सन्यास कहा जाता है तो क्रम सन्यास का विधायक वाक्य हुआ और आगे वैराग्य प्रयुक्त सन्यास का भी विधायक वाक्य बताया जा रहा है वेतरथा यदि वेतरथा तो यदि और वा है ऐसा वा इतरथा तो यदि इतरथा है तो इतरथा का मतलब क्या निकलेगा अन्यथा, इतर शब्द का अर्थ होता है अन्य इतरथा का अर्थ निकलेगा अन्यथा, यानी अन्य प्रकार है तो पूर्व प्रकार हुआ वैराग्य के बिना भी संन्या सन्यास का विधान और उससे अन्यथा हो जाएगा वैराग्य होने पर सन्यास वो विविदिशा सन्यास होगा पूर्व वाक्य है क्रम सन्यास का विधायक और उत्तर वाक्य आएगा विविदिशा सन्यास का विधायक वाक्य तो इतरथा का अर्थ निकलेगा वैराग्य हुआ मुमुक्षा हुई और मुमुक्षा ने विविदिशा को जन्म दिया जिज्ञासा जिग्या, को तो आत्मजिज्ञासु जो है विविधिस उसके लिए विविधिशा संन्यास का विधान यदि वेतरथा इत्यादि वाक्य से हो रहा है तो ब्रह्मचर्याद प्रव्रजेत तो यदि वैराग्य कर्मफल के प्रति है ज्ञान के फलभूत मोक्ष की तीव्र आकांक्षा है और इसीलिए ज्ञान चाहता है तो फिर ज्ञान के अंतरंग साधन श्रवणादि के उपाय श्रवणादि के साधन के रूप में ब्रह्मचर्य आश्रम से ही प्रव्रजित सन्यासी बन जाए तो श्रवण मनन निधि पर्याप्त काल तक कर सकता है और गृहदुआ मान लो ब्रह्मचर्य आश्रम में नहीं वैराग्य हुआ नहीं विविदिशा हुई तो गृहस्थ आश्रम में प्रविष्ट हुआ और वहां पर वैराग्य पूर्वक विविदिशा हो गई तो गृहादवा प्रवर्जित ऐसा अन्वय करना तो उसके लिए कोई क्रम स... चारों आश्रमों से निकलने का नहीं है जिसकी तीन आस पूर्ववर्ती तीन आश्रमों में से जिस किसी भी आश्रम में वैराग्य पूर्ण विविदिशा हो जाए तो सन्यास ग्रहण करना है सन्यास का विधान है वो है विविधिशा संन्यास ये भी अनुष्ठेय सन्यास है आत्मज्ञान के उपाय भूत श्रवण आदि के साधन के रूप में इसलिए संयस्य श्रवणम कुरियात श्रुति कहती है बैरंग साधनों का त्याग करके अंतरंग साधन जो श्रवण मनन निधि ध्यास है वह करें और यदि बहिरंग साधनों को तो छोड़ दिया और अंतरंग साधनों में मन नहीं लग रहा है श्रवण मनन निधि ध्यान में तो ऐसे सन्यासी की क्या गति होगी तो ऐसे सन्यासी के लिए कहा वो उसका अधपतन होता है तुम पदार्थ विवेकाय संयास सर्वकर्म नाम श्रुत्या विहि यस्मा त्यागी पतितो भवेत तो जिस कारण से श्रुति ने तम पदार्थ विवेक से उपलक्षित तत्पदार्थ शोधन और वाक्यार्थ विचार वाक्यार्थ चिंतन ये तुम पदार्थ विवेक लेना है तीनों साधनों को श्रवण मनन निधि ध्यासन इनके लिए श्रुति ने सर्व कर्म संन्यास बताया श्रवण मनन निधि ध्यासन के लिए तो बाह्य साधन भूत कर्म का तो त्याग कर दिया और श्रवण आदि नहीं कर रहा है तो कहते हैं तत्गी पति तो भवे थे इसमें तत्कार है आत्मज्ञान के उपाय भूत श्रवण और इनका त्याग करने वाला सन्यासी का अधपतन होता है यदि आत्म साक्षात्कार नहीं हुआ और आत्म साक्षात्कार के अंतरंग साधन का अनुष्ठान नहीं कर रहा है और पूर्व जो साधन थे वो छोड़ दिए हैं तो ऐसा सन्यासी अध होता है इस अभिप्राय से यहाँ पर कहा गया कि जिस दिन पूर्वक विविधिशा हो जाए और जिस किसी भी आश्रम में हो जाए तो उसी आश्रम से सीधे चौथे आश्रम में जाए उसे आश्रम क्रम का पालन करने की आवश्यकता नहीं है यद अहरेव वीरजेत तद अरेव प्रव्रजेत ये श्रुति है आत्मदर्शन उपाय साधनत्वेन ये जो पद था भाष्य में इसका व्याख्यान टीकाकार कर रहे हैं आत्मदर्शन इस प्रतीक के बाद में कि आत्मदर्शने ये उपाया श्रवणादय तो आत्मदर्शन में ष्टी तत्पुरुष समस आत्मन दर्शनम आत्मदर्शनम और आत्मदर्शन शब्द का अर्थ निकलेगा आत्म साक्षात्कार और उस फिर उपाय के साथ है सप्तमी तत्पुरुष समास आत्मदर्शने उपाया इति आत्मदर्शन उपाया ऐसा तो इसलिए ये कहा कि आत्मदर्शने ने ये उपाया वे उपाय कौन है आत्म साक्षात्कार के तो कहे श्रवण मनन निधि ध्यान उन्हें श्रवणादय कहा और तत्साधनत्व न इसमें तत्कार अर्थ है श्रवणादि तो श्रवणादि के साधन के रूप में क्या करें ये विविधिशा सन्यास ग्रहण करें आगे क्या है टीका में क्या है आगे आ? न है ना हा इसमें तो छपा है न होना चाहिए न चरण श्रुतिया ऐसा न चरण श्रुतिया प्रव्रजा विधे विरोध ये यज्जीवादिश्रुती अतमुक्षु विषय अविद मुमुक्षु विषये कृतार्थता। इस वाक्य की अवतरण टीका है न न चरण श्रुत्या प्रव्रज्ञा विधेर विरोध तो ऋणश्रुत्या प्रव्रज्ञा विधेर विरोधो न ऐसा अनुय करना तो प्रव्रज्ञा विधि है सन्यास विधि और सन्यास विधा विधि का ऋण श्रुति के साथ विरोध होगा ऐसी शंका नहीं कर सकते नच न विरोध सिद्धांति कहेंगे पूर्व पक्ष कहेंगे विरोध होगा सन्यास विधायक श्रुति का ऋण श्रुति के साथ विरोध होगा इस प्रकार की शंका का इस प्रकार की शंका नहीं करनी चाहिए ये नच का अर्थ निकलेगा शंक ऊपर से जोड़ दीजिए ऐसा क्यों तो इसमें हेतु बताते हैं शंका क्यों नहीं करनी चाहिए इसमें कि तस्या अवदान अर्थवाद मातृत्व स्वार्थे तात्पर्याभा तो तस्याहा। ये सर्वनाम है इससे ग्रहण करना सन्यास संुति के सन्यास विधि सन्यास विधायक श्रुति का जिस ऋण श्रुति के साथ विरोध की आशंका पूर्व पक्षी कर रहे हैं उस ऋ ऋण श्रुति को तस्या शब्द से लीजिए तो तस्यानि ऋण श्रुते अवदान अर्थवाद मात्रत्वेन तो अवदान एक कर्म विशेष का नाम है कौन से कर्म का नाम है तो एक नंबर टिप्पणी में टिप्पणीकार लिखते हैं कि द्वीर हवीसो अवद्यतिव आदि शास्त्र विहि कर्म विशेषो अवदानम् तो अवदान एक कर्म विशेष का नाम है जैसे अग्निहोत्र ये नाम है कर्म का राजसूय ये कर्म का नाम है ऐसे अवदान भी कर्म का नाम है कौन से कर्म का तो दीर हविशो अवद्यती ये जो श्रुति है आ, इस शुरु, इत्यादि श्रुति के द्वारा विहित कर्म विशेष अवदान इस नाम से कहा जाएगा तो दीर हवीसो अवद्यती इत्यादि शास्त्र विहित कर्म को अवदान शब्द से ग्रहण किया जा रहा है तो मूल में जो टीका में है अभी कि तस्या आवदान, तो तस्या ने ऋण श्रुते अवदान अर्थ अवदान अर्थवाद मातृत्व न तो अवदान जो कर्म है उस अवदान कर्म की अर्थवाद रूपा है ऋण श्रुति कैसे इसमें अवदान कर्म का अर्थवाद मात्रत्व है तो अर्थवाद होने के कारण अवदान कर्म की प्रशंसक मात्र मानी जाएगी ऋण श्रुति ये अवदान की प्रशंसक है उसका अवदान के प्रशंसा में मात्र तात्पर्य है स्वार्थ में तात्पर्य नहीं है तो स्वार्थ तात्पर्य अभाव स्वार्थ में उसका तात्पर्य नहीं है अवदान की प्रशंसा में ही है इसे स्पष्ट करने के लिए वेत्रिक मुख से ये कहा जा रहा है अन्यथा तदवदान अवदयते अवदाना तद नाम अवदानत्वम इति अवदान तदवदावदान अवदानोक्तिया ब्रह्मचरियादीना अन अनुष्ठेयत्व प्रसंगात भाव इस समझ में आ हाँ? हाँ? तो अवदान शब्द का अर्थ क्या बताया अभी कर्म विशेष का नाम है वो तो अन्यथा अन्यथा का अर्थ है ऋण श्रुति को अवदान कर्म का अर्थवाद वात्र नहीं मानेंगे अपितु ऋण श्रुति का स्वार्थ में तात्पर्य मानेंगे यदि तो क्या होगा ये अन्यथा शब्द का यह अर्थ निकलेगा तो ब्रह्मचर्यादि में अन अनुष्ठेयत्व का प्रसंग ये अनिष्ट प्रसंग आने का आने की आप, आपत्ति बता रहे हैं अनिष्ट प्रसंग प्राप्त होगा ये अन्यथा तो अन्यथा शब्द का अर्थ समझना पूर्व में जो बात बताई उसे स्वीकार न करने पर पूर्व में क्या बात बताई कि रीन श्रुति अवदान कर्म का अर्थवाद मात्र है इसलिए उसका स्वार्थ में तात्पर्य नहीं है ऐसा अर्थ स्वीकार न करके ऋण श्रुति का स्वार्थ में ही तात्पर्य मानेंगे प्रशंसा में तात्पर्य नहीं मानेंगे तब क्या होगा ये, ये अन्यथा का अर्थ यह निकलेगा तब क्या होगा तद अवदान रेव अवदयते तदवदा न अवदान तो तदवदान रेव इसमें तद शब्द से लेना ऋण को तो तद इसमें ये तत् अलग पद है और अवदान तृतीय बहुवचन है नए पर आई की मात्रा होनी चाहिए एकार की मात्रा, एक मात्र, मात्रा छपी हुई है पु, पुराने पुस्तकों में नए में यदि दान ऐसा है तो ठीक है क्या है एक मात्रा है कि दो मात्रा है आई हाँ इसमें एक ही है दो होने चाहिए तो तत्नी ऋण त्रय अवदान रेव अवदयते अवदयते इसमें अव उपसर्गपूर्वक दय धातु है तो अवदयते का अर्थ है अपनयते अपनयन किया जाता है अपनयन कहते हैं निराकरण को और ये अवदयते कर्मणि प्रयोग है और इसका कर्ता है अवदान ही और कर्म है तत्शब्द का अर्थभूत ऋणत्रय तो कर्म के अनुसार क्रिया में होता है न कर्मवाच्य में पुरुष और वचन तो इसलिए अवदयते का अर्थ निकलेगा अपनी अपनयनीयते अपनयन किया जाता है किसका ऋण का किससे तो अवदान रेव तो अवदानों से ही तो अवदान कर्म में जो दो आहुतियां दी जाती है हविया आदि जाती है उन, उनको कहा जा रहा है अवदानी शब्द से तो अवदान कर्म में दी जाने वाली जो हवी है उन हवियों के द्वारा ही तत् याने ऋणत्रयम अवदयते यानी अपनयते इसका आपाकरण किया जाता है ऋणत्रय का तो तद अवदा अवदान बस ऋणत्रय का अपनयन ही अवदानों का अवदान है तत्थ ऋणत्रय अपनयनम दूसरे का तो ऋणत्रय अपनयन ही अवदानत्व तो है किसमें अवदान में तो अवदानों में अवदानत्व तो क्या चीज है तो कहते रीणत्रय का अपनयन यही अवदानों का अवदानत्व तो है यानी इसी के लिए अवदान है अवदान कर्म है का मतलब हुआ अवदान कर्म से ही ऋण त्रय का अपनयन हो रहा है ऋण त्रय की निवृत्ति हो रही है तो फिर अलग अलग ऋण के अपनयन के लिए बताए गए जो अलग अलग साधन हैं, ऋषि ऋण के लिए ऋषि ऋण के अपनयन के लिए बताया गया अध्ययन हे ब्रह्मचर्य तो ब्रह्मचर्य ऋषिभ्य पहले श्रुति आई थी ना, कर्मणा पितृभ्य और विद्या देवेभ्य यज्ञन न यज्ञ से देवता यज्ञानुष्ठान से देवताओं का ऋण अपाकरण हो जाता है ऋषियों का ऋण ब्रह्मचर्य से अपनीत हो जाता है और उपासना से यज्ञादि अनुष्ठान से देवताओं का ऋण अपनित हो जाता है तो यहाँ पर जो ब्रह्मचर्य है और बाकी कर्म है अग्निहोत्रादि और यज्ञादि हैं देवताओं के ऋण के अपनयन के लिए बताए गए जो साधन हैं ऋण त्रय के अपाकरण के साधन ब्रह्मचर्यादि का अनुष्ठान करने की आवश्यकता ही नहीं होगी यदि ऋणत्रय का अपाकरण अवदान से ही होगा तो एक अवदान कर्म कर लो तो तीनों ऋण समाप्त हो रहे हैं, निवृत्त हो रहा है तो फिर अलग अलग ब्रह्मचर्यादि साधनों से ऋष्यादि ऋणों का अपनयन करने की आवश्यकता ही नहीं है तो इस प्रकार ब्रह्मचर्यादि साधनांतर में अन अनुष्ठेयत्व की आपत्ति आती है कब अन्यथा तो अन्यथा का मतलब ऋण त्रय को बताने वाली श्रुति का स्वार्थ में तात्पर्य मानने पर इसलिए मानना होगा ऋण श्रुति अवदान का अर्थवाद मात्र है अवदान कर्म का तो अर्थवाद मानने से ऋण का ये हो जाएगा कि उसका स्वार्थ में तात्पर्य नहीं होगा तो ब्रह्मचर्य आदि में अनुष्ठेयत्व तो प्राप्त होगा ये यहां पर कहते हैं अन्यथा तद अवदानैरव अवदेयते तदवदावदान्व अवदानीसोक्तिया त्वरण तय में अवदान कहा गया अवदानि अवदानकर्म मत्र से ही निरस्य मात्र शब्द व्यावर्तक बनेगा ब्रह्मचरियादि साधना का ऋणत्र के अपाकरण के जो अलग तीन साधन बताए हुए हैं ब्रह्मचर्यादि उनका व्यावर्तक हो जाएगा मात्रपद। तो अवदान मात्र निरस तुक्तिया ब्रह्मचरिया अन अनुष्ठेयत्व तो प्रसंग तो ब्रह्मचर्यादि में आदि शब्द से ग्रहण करना अग्निहोत्रादि कर्म तथा यज्ञ इनमें अनुष्ठेयत्व तो प्राप्त होगा ये तात्पर्यार्थ है है हाँ, यहां तक जो है ये पूर्व श्रुति का अर्थ बताया किसका ये जो भाष्य में पूर्व में वाक्य आया था ना प्रतिपन्न गारे गृह वनी भूत प्रव्रजत यदि वेतरथा ब्रह्मचर्यादेव प्रव्रजत गृहा वनाद्वा इस भाष्य वाक्य का यह भावार्थ टीकाकार ने बताया अब यावत जीव इत्यादि का अवतरण है टीका में कहते मान लेते हैं कि प्रव्रजाश्रुति का ऋण श्रुति के साथ विरोध नहीं है क्योंकि ऋण श्रुति स्वार्थ में तात्पर्यती ही नहीं है वो तो अवदान का अर्थवाद मात्र है ये बात हम मान लेते हैं लेकिन यावत जीवम अग्निहोत्रम जुहियात जुहोती ये जो श्रुति है इसका विरोध तो उपस्थित होगा ही प्रव्रजाश्रुति इसके साथ तो प्रव्रजाश्रुति का विरोध उपस्थित होगा ऋण श्रुति के साथ भले ही विरोध ना हो ये शंका पूर्व पक्षी कर रहे हैं कि एवं अपि यावत् अभी याव जीवादिश्रुति विरोध संन्यास इति आशंक्य आह जीवेति तो एवं अपि एवं अपि का अर्थ निकलेगा संयास श्रुति का ऋण श्रुति के साथ विरोध न होने पर भी यावत् जीवादि श्रुति के साथ संन्यास श्रुति का विरोध जरूर उपस्थित होगा तो इसलिए कहा यावत् जीवादि श्रुति विरोध संन्यास्रुते वो तो बना रहेगा इस प्रकार की आशंका करके उसका समाधान किया जा रहा है यावत् जीवादि श्रुति नाम अविद्वत्मुमुक्सु विषये कृतार्थता कहते सन्यास श्रुति का यावत् जीवादि श्रुति के साथ भी विरोध नहीं है ये सिद्धांति कहेंगे क्यों विरोध नहीं है कहते हैं दो प्रमाणों का आपस में विरोध तब होता है जब एक विषय में दो प्रमाण उपस्थित होते हैं और दोनों एक ही विषय के अलग अलग अर्थ बताते हैं स्वरूप बताते हैं तब विरोध होता है ऐसे एक अधिकारी के लिए ही यदि ये बताया जाएगा सन्यास भी और जीवादि श्रुति के द्वारा विहित तो अग्निहोत्रादि कर्म भी इसका अधिकारी यदि एक होगा एक पुरुष अनुष्ठेयत्व अग्निहोत्रादि कर्म में तथा अग्निहोत्रादि कर्म के त्याग में युगपत एक पुरुष अनुष्ठेयत्व बताया जाएगा यदि तो संयास श्रुति का यावत जीवादि श्रुति के साथ जरूर विरोध होगा लेकिन ऐसा तो है नहीं यावत जीवादि श्रुति का अधिकारी अलग है और श्रुति का अधिकारी अलग है श्रुति का अधिकारी है अज्ञानी ही यावज्जीवादी श्रुति का भी अधिकारी अज्ञानी है तो अज्ञानी त्वरूप समानता होने पर भी बाकी वैलक्षण्य भी हैं। प्रव्रजा श्रुति का अधिकारी अज्ञानी होता हुआ भी विविधिशा संपन्न है वैराग्यवान है मुमुक्षु है तो वैराग्यवान मुमुक्षु को कहा जाएगा प्रव्रजा श्रुति का अधिकारी भले अज्ञानी है लेकिन उसमें वैराग्य है मुमुक्षा है और जीवादि श्रुति का अधिकारी जो अज्ञानी होगा वह रहेगा अमुमुक्षु उसमें मुमुक्षा नहीं रहेगी इसलिए कहते हैं कि यावजीवादि श्रुति नाम अविद्वत अमुमुक्षु विषये कृतार्थता तो जो अज्ञानी अमुमुक्षु है और अमुमुक्षु को उपलक्षण समझना अविरक्त का भी है। वैराग्य रहित है कर्मफल के प्रति वैराग्य नहीं है तो संसार के प्रति रागवान है न कि वैराग्यवान ऐसा अमुमुक्षु वो हो जाएगा आपके यावजीवादी श्रुति का अधिकारी और उसके लिए यावज्जीवादी श्रुतियों में कृतार्थता है कृतार्थता का मतलब सावकास्ता प्रामाण्य याव जीवादी यह या श्रुति वाक्य हैं सामान्य वाक्य सन्यास विधायक श्रुति वाक्य हैं विशेष वाक्य तो विशेष वाक्य का जो अधिकारी है उससे अतिरिक्त अधिकारिक माना जाएगा सामान्य आधिकारी को यावत जीवादि श्रुति को तो सन्यास का अधिकारी है अज्ञानी मुमुक्षु और यावत जीवादि श्रुति का अधिकारी है अज्ञानी अमुमुक्षु इस प्रकार इसमें यावत जीवादी श्रुति के अधिकारी में संकोच होगा तो अलग अलग अधिकारी खो दो श्रुति वचन तो उनमें फिर विरोध नहीं होगा तो यावजीवादी श्रुति नाम अविद्वत अमुमुक्षु विषये कृतार्थता यानी प्रामाण्यम सावकास्ता कहो प्रामान्यम कहो ये हैं यावज जीवादि श्रुति का प्रामाण्य किसमें सिद्ध होगा अमुमुक्षु अविद्वान के लिए थोड़ी टीका है टीका को देखिए विरक्त मुमुक्षु मात्र विषयिन्यान्यास श्रुत्या यावज जीवादि सामान्य श्रुतेर अमुमुक्षु विषये संकोच तो ये कहते हैं कि जो विरक्त मुमुक्षु मात्र अधिकारी श्रुति है सन्यास श्रुति है वो मुमुक्सु विरक्त मुमुक्षु अज्ञानी आधिकारिक है तो उस श्रुति के द्वारा वत जीवादि श्रुति के अधिकारी में संकोच होगा इसलिए कहा यावत जीवादि सामान्य श्रुते है अमुमुक्षु विषये संकोच तो रूपी अधिकारी में इसका संकोच किया जाएगा <coughs> जितने जी रहे हैं वे सबके सब, के सब यावत जीवादी श्रुति के अधिकारी हैं ऐसा नहीं जो जीना चाहते हैं और मुमुक्षा रहित हैं वे यावत जीवादी श्रुति के अधिकारी हैं और जो जीना चाहते हैं लेकिन मुमुक् है, मोक्ष की साधना करने के लिए जी रहे हैं वे माने जाते हैं सन्यास श्रुति के अधिकारी इस प्रकार ये यावज्जीवादी श्रुति के अधिकारी में संकोच हो गया अब भाष्य में जो दूसरा वाक्य है छांदोगे च केशाचित तो द्वादश रात्रम अग्निहोत्रम इत्यादि इसकी अवतरण टीका है इसे देखिए अग्निहोत्र विषयक जीवादि न अग्निहोत्रकयावज्जीवादीश्रुतेर्नयावकोच किंतु श्रुत्यंतरेण द्वादरात्रिहोत्रग विधायमे संकोचिता इति न ताम ना विरो छांदोग्य कहते हैं कि अग्निहोत्र विषयक का अनया विषययावज्जीवादिश्रुति संकोचो न इसमें अनया शब्द से लेना सन्यास संनयास विधायनियातिया संन्यास की विधायक जो श्रुति है यद अरेव विरजित तद अरेव प्रवजत इत्यादि इस श्रुति का इस श्रुति के श्रुति के द्वारा याव जीवादि श्रुति का संकोच हो रहा है इतनी मात्र बात नहीं है केवल यही श्रुति यावत जीवादी श्रुति के अधिकारी में संकोच करने वाली है ऐसा नहीं है यही श्रुति का मतलब सन्यास विधायक श्रुति किंतु तो कहा कि इसका अर्थ और भी श्रुतियां हैं जो यावत जीवादी श्रुति के अधिकार अधिकारी में संकोच करती हैं कहा और भी श्रुति है तो किंतु पूर्वम संकोचिता सा सा पूर्वम पूर्व संकोचिता ऐसा अन्वय करना तो सा शब्द उसका संकोच श्रुत्यंतर के द्वारा ही पहले से ही हुआ है पहले से ही संकोच हुआ है अधिकार के अधिकारी के विषय में उ वो श्रुत्यंतर कौन है जिसके द्वारा या वो जीवादि श्रुति के अधिकारी का संकोच होता है तो कहते हैं वो श्रुत्यंतर है द्वादश रात्रानंतरम अग्निहोत्र त्याग विधायीना तो ये कहा जाता है कि बारह रात्रि तक क्या करना है अग्निहोत्र का अनुष्ठान करना है और फिर द्वादश रात्रान तो द्वादश रात्र अनुष्ठान के बाद अग्निहोत्र त्याग अग्निहोत्र का त्याग है तो त्याग विधायी ना सा तो त्या, त्याग विधायी ना श्रुत्यंतर के साथ अन्वय होगा कि त्याग का विधान करने वाला जो श्रुत्यंतर किसका त्याग, किसके त्याग का विधान करने वाला श्रुत्यंतर तो अग्निहोत्र कर्म का तो अग्निहोत्र कर्म का त्याग अग्निहोत्र कर्म के त्याग का विधान करने वाला जो श्रुत्यंतर है और अग्निहोत्र का त्याग कब करने के लिए बताता है तो द्वादश रात्रा नंतरम तो द्वादश रात्र अनुष्ठान के बाद ये अग्निहोत्र का त्याग बताने वाला जो श्रुतियंतर है उससे सा श्रुति पूर्वम एवं संकुचिता पहले से ही संकुचित हो गई इति न ताम नाम विरोधुम शक्नोति तो इसलिए ताम श्रुति का विरोध संयास श्रुति के साथ संस श्रुति का उस श्रुति के साथ विरोध नहीं होगा या वजीवादी श्रुति के साथ विरोध नहीं होगा इसे बताया जा रहा है इस वाक्य से कि छांदोग्य अग्नि हुत्वा अग्नि हुआ परित्यागः ऊर्ध्याग्रूयते तो कैशाचित अधिकारी नाम। ऐसा लगाना केशाचित अधिकारी नाम। तो कुछ अधिकारी विशेषों के लिए बताया गया कि द्वादश रात्री तक द्वारि का द्वादश रात्र अनुष्ठान कर ले किसका अग्निहोत्र का अग्निहोत्रि अग्निहोत्र अनुष्ठा तत ऊर्धव यानी द्वादश रात्रि के पश्चात परित्याग किसका परित्याग तो अग्निहोत्र का परित्याग तो अग्निहोत्र परित्याग श्रीयते सुना जा रहा है तो इस प्रकार यह श्रुति स्वयं ही क्या कर रही है एक प्रकार से श्रुति के अधिकारी का संकोच बता रही है इसलिए केवल सन्यास विधायक श्रुति से ही यावजीवादी श्रुति का संकोच होगा ऐसी बात नहीं अन्य श्रुति से भी यावजीवादी श्रुति का संकोच हुआ यह निश्चित होता है थोड़ी टीका है टीका को देखिए नाम कशाचितत्र अहतवासा यजम स्वयं अग्निहोत्र जुहयात अप्रवसन न तोमेन पशुना वेष्टवा अग्निन इति अग्नि उत्सृजती तो कहते हैं कि के नाम केशान शाखियों शा, के मत में सुना जाता है कि त्रयोदश रात्र अहतवासा यजमान क्या करें कि स्वयं अग्निहोत्र का हवन करें अनुष्ठान करें और उस अप्रवसन तो ना न अप्रवसन का अर्थ है कि बिना बी, वैराग्य के इसके प्रति नौ रात क्या नाम तेरह रात्रि तक आसक्त होकर के एक प्रकार से कर्मानुष्ठान कर अपना कर्तव्य समझ करके और फिर आगे लिखते हैं कि तत्रुना व इष्टवा तो, तो त्रयोदश रात्र के अंतर्गत ही आ, सोम पशु याग कर लें और फिर अग्नि का उत्सर्जन कर लें उत्सर्जन है त्याग तो इस प्रकार अग्निहोत्र का त्याग कुछ साखियों के मत में इस प्रकार बताया गया है छादोग्य शाखा वालों के मत में तो द्वादश रात्र अनुष्ठान के बाद त्याग और अन्य शाखियों के मत में त्रयोदश रात्र अग्निहोत्र के अनुष्ठान के पश्चात अग्निशोमीय पशु का अनुष्ठान करके फिर उसका त्याग अग्निहोत्र का का मतलब ये श्रुतिया शाखा भेद से जीवादि श्रुति के अधिकार में संकोच करती हैं अब ये तू अन, अनधिकृता नाम पारिव्राज्यम इति इत्यादि की अवतरण टीका है इस पर चर्चा हम लोग करते हैं कल अच्छा